महात आदित्यवर्ण तमसह परस विदिव अतिमृत्युमे नान्य पंथ अहम एक पुरष महा मैं जानता हूँ आदित्यवर्ण आदित्य, आदित्य के समान है सह परस्तात अंधकार से परे है तम एवं उसी पुरुष को इत्वा जान जानकर मृत्यु अति मुक्ति के लिए देते नहीं है इसका शब्द कर लेंगे आप मंत्र याद है ये आपको किसको किसको नहीं है अर्थ हो जाएगा फिर अभी कर सकते हैं शब्दार्थ एक शब्द है वेद क्रियापद है बाकी द्वितीय का है सारे शब्द जितने पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम और तमस परस्तात अरे तम यह भी द्वितीय का ही है और विदित्वा ये दूसरी पर कर जाता है द्वितिया के हैं मृत्यु भी नान्यापंथाए एक चतुर्थी का है तो विभक्ति के अर्थ इसके जो भाव हैं विचारने के यह है कि अहम वेद अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का प्रत्यक्ष लिया है वह व्यक्ति बता रहा है नहीं है ये लोगों को इसमें उपदेश है विद्वान है। महान पुरुष है वह यहाँ ज्ञान स्वरूप परे है वो तो अज्ञान से परे ज्ञान सूर्य दिखता है आदित्य वर्णा इसको आदित्य ये तो प्रकाश स्वरूप है सफेद जैसे भी कहेंगे किंतु ये तो रूप वाला ही है ना आखिर कैसा भी है अंधकार और प्रकाश दिखता है इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है भी रंग होगा, रूप होगा, होगा रूप रूपी द्रव्यों में ही होगा केवल, तो अंधकार भी वहीं होगा अंधकार बाधक केवल वहीं है जहां कोई चीज़ चीज दिखाई देती है चीज़ में ही प्रकाश का अभाव होगा अंधकार कारण बनेगा विषय नहीं है वहां अंधकार कारण नहीं बनता है लिया। अब उसके लिए प्रकाश तो नहीं जलाना होता है। जितने भी विषय हैं, किसी में भी प्रकाश के सारे चार इंद्रियों के जितने काम हैं, ये सभी अंधकार में हो जाएंगे और कोई बाधा नहीं होगी क्या होता है जब अंधकार होता है तो आंखें काम नहीं करती है फिर दूसरे अंग काम करते हैं वहा टटोलना शुरू कर देते हैं ना फिर लाठी से या पैर से जैसे भी होता है फिर वहां दिखेंगे छू कर के फिर या फिर कान से देखना शुरू कर देते है ध्वनि काम करता है तो वहां अब अन्य इंद्रिया काम करने लग जाते होता है कि वहां बिना प्रकाश के बाकी इंद्रियों के काम जितने सब बिना प्रकाश के उसकी जो बाधा होगी वो केवल रूप के विषय में ही होगी बस और हर जगह कोई हर जगह नहीं। में इस प्रकाश का कोई अभाव नहीं है इस प्रकाश से उसका कोई संबंध है इससे परे भी इसी से नहीं है वो यहां अंदर का अर्थ ज्ञान है तमका तमो जानता हूं जो ज्ञान स्वरूप है और अविद्या से रहित है बात है कि जानने से फिर लाभ क्या है ईश्वर को मिला क्या मिलता है तब कि तम विदित्वा उसी को जानने के भी मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है अभी भी, भी मृत्यु चक्र से छूट नहीं पाएगा बाहर एक तो मुक्ति से छूट मृत्यु से छूटने का छूट जाता है और फिर दोबारा इस बात को और पक्का कर दिया न अन्य पंथा विद्यते नायक केवल तो छूटना ही पर्याप्त नहीं है मृत्यु तो प्रलय में भी छूटा रहता है तो सब कुछ उपलब्ध भी होना चाहिए तब है मृत्यु से वास्तविक रूप में छूटना कह रहा है कि उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है मृत्यु को पार करके मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है केवल ईश्वर की क्या बात निकलेगी एक तो है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ध्यान करता है साधना करता है उपासना करता है समाधि को सिद्ध का यदि प्रत्यक्ष नहीं कर पाया समाधि लग जाए या कोई भी समाधि लग जाए योगी बन जाए यदि नहीं उसे आया है समझ में पकड़ में ही नहीं होता है करते हैं साधना तो करते हैं साधक भी हैं सब कुछ है नहीं होगी है, हो हो मुक्ति जो है ईश्वर के अधिकार की वस्तु है के अधिकार में नहीं है वो प्रकृति संसार तो क्या होता है? ईश्वर के अधिकार में पूरा पूरा नहीं होता है के अंदर जो रहता है उसको हटा नहीं सकता ईश्वर संसार बना दिया तो अब व्यक्ति उसको चुरा करके उसको ऐसी सारी चीजें होती है ना ये सभी ईश्वर के इच्छा के भी है उधर लगा हुआ है ना चीकू का खा सकता है ईश्वर मना नहीं करेगा उसको तो के भी खा सकता है और जिसका है वो तो खाएगा ही दूसरा व्यक्ति देखेगा तब तो मना करेगा लेकिन ईश्वर तो देखता ही रहता है फिर मना नहीं कर पाएगा उसका स्वभाव नहीं है तो जो कर दिया संसार को तो वो अब नहीं मना करेगा जो भी होती है सब अन्याय होते हैं ना? इसलिए कुछ देर तक चल जाती है ईश्वर के के विरुद्ध कि वो जो साधन दे दिया ना उसने प्रकृति आदि उससे जोड़ दिया ठीक कर दिया व्यवस्थित कर दिया तो वह वो अपना काम करेगा अग्नि को आपने जला दी रोक नहीं सकते वो तो जलाएगी कोई भी चीज उसमें डाल दी तो जो है मुक्ति में स्वयं ईश्वर ही साधन होता है आत्मा को वहाँ जो अनुभूति हो रही है ना वो इसके पास अपनी शक्ति नहीं है इतनी कि अनुभूति कर सके वहां कोई विकल्प नहीं है वहां पर केवल ईश्वर ही विकल्प है ईश्वर की शक्ति से ही वहा कुछ जान सकता है या आनंद ले सकता है ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं ले सकता है। तो अनिवार्य साधन है वहां और अविकल्प साधन है इसलिए छूट नहीं चलेगी बिल्कुल नहीं चलती है बात है कि इस मुक्ति जो आरंभ में देता है ईश्वर देने से पहले भी उसके हाथ में है ऐसा तेन लभ्य आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेदया न बहुनास लेकिन नहीं मिलता है वो फिर कैसे पत्र जान लेता है जो उसकी परीक्षा में आ जाता है उसको ही पास करता है वो यानी उसको ही मिलता अपना स्वरूप दिखाता है स्वरूप को इंद्रियां मिल जाने के बाद हम उसको अपने इसीलिए रहेगा कि यहाँ जैसे रूप है तो आंख को आप खोल करके अपने आप देख सकते हैं इसको रूप दे दी उसने तो आंख से रूप आप पकड़ लेंगे ऐसे जितने भी इंद्रियां हैं को जो भी विषय हैं वो आप पकड़ सकते हैं अपनी इच्छा से लेकिन का जो स्वरूप है ईश्वर के स्वरूप को आप अपनी इच्छा से नहीं पकड़ सकते क्योंकि जो स्वरूप से संबंधित ज्ञान होता है ना हमारा अधिकार नहीं होता है उसको हम कितनी ही कुछ कर ले नहीं कर पाएंगे ज्ञान को प्रकट कर लें आप सोच सकते हैं अपनी आत्मा तक को जान सकते हैं अपने आप जाना जा सकता है लेकिन ईश्वर के बारे में कितना ही कुछ कर लें ईश्वर करता है उत्पन्न कितने वो प्रकट करेगा तब तक वो वाला ज्ञान नहीं होगा अनुमानिक हो जाएगा शाब्दिक हो जाएगा सारा कुछ हो सकता है लेकिन उसके स्वरूप से सट करता है पहले मोबन के नहीं होगा वस्तु का बोध भले ही संबद्ध है, अच्छा हो है तो तो पुणा पुणा होती है जब उसकी यानी वो पूरी तरह से देख लेता है समर्पित हो गया वो सारा यानी उसके हाथ कुछ नहीं रहता है वहां इतना भी नहीं कह सकते अब तो हो जाएगा तब नहीं हो यही कहना हो अब तो आप कर दो नहीं हो जाएगा ये नहीं हो सकता है वहां अभी आपको कहना पड़ेगा कि अब तो कर दीजिए समर्पण चाहिए वहां पर ईश्वर प्रिधान होता है ना वो सर्वथा समर्पण होता है उसमें समर्पण में अपना कुछ नहीं बचता है एक दिन भी नहीं रहेगा वहां पर तो वहां ये नहीं कह सकते कि अब तो हो गया मेरा अब हो ही जा भी नहीं है इतना भी बचता है तो नहीं होगा कुछ में आपके कारण कर रहा हूं आपकी शक्ति का है मैं भी आपका हूं यानी जो करने वाला है ना स्वयं वो भी वहां नहीं कर सकता है कि मैं हूं स्वतंत्र रूप कहता है तो नहीं होगा क्योंकि उसका ये कहने की शक्ति नहीं है इतना बोलने की नहीं है अपनी स्वयं की अनुभूति वो नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है चेष्टा नहीं कर सकता है अपने आप से तो वहां जो कर रहा है अनुभूति उसमें अपना नहीं हुआ ना उसका उसको बताना पड़ेगा कि मैं आपके सामर्थ्य से कर रहा हूं ठीक है पूरी एक तरह से हो गया ना इतना क्यों बवाल खड़ा करेगा वो ये आधा मेरा हो गया अनुभव कथित नहीं कर पाएगा पक्ष नहीं बनती है फिर भी बहुत अधिक बन जाती है वो कर सकता है अधिकार आपको नास्तिक व्यक्ति भी कई मिल जाएंगे जो ईमानदार भी होते हैं बहुत बहुत अधिक होते होते हैं वो। पर गुण में बहुत होते हैं वो में ऐसे भी इस क्षेत्र में योगाभ्यास के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि बहुत ध्यान साधना करते हैं तो इंद्रियों पर सब पर वैराग्य बहुत अधिक होता है उनके अंदर नहीं जानते हैं वो जैसे ना जितने भी नहीं नहीं जितने हैं, सारा कुछ गोलमेल कर देते हैं ना अंतर जा करके, अंत में उनका ब्रह्म बचता नहीं देते हैं, संसार को भी मिला देते हैं सब कुछ है उनका लेकिन उनके अंदर बैरागी बहुत होता है प्रेम है दया है करुणा है ये सब चीजें सरलता है बहुत मिलेगी नहीं मिलेगा वो इतना ही कुछ कर रहे है वो की दृष्टि से संसार की दृष्टि से बिल्कुल पवित्र वो हैं वो ऐसे छल कपट कुछ भी अपनी ऊंचा होगा लेकिन फिर भी जाकर उनकी समाधि नहीं होगी में तो इस पर वाला भाग दुर्बल रहेगा लोक से संबंधी व्यवहार से संबंधी जितना है ना उतना हो जाएगा कपट मतलब नहीं करेगा इन विषयों में लोभ तृष्णा जो होती है वो नहीं होगी उसकी रहेगा लेकिन ज्ञान वाला भाग जो है तत्व तो ज्ञान का जो होता है ना भाग तो ज्ञान वाला भाग नहीं होगा उनमें इससे रहेंगे कह रहा है कि उसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है एक तो है कि पहले ही समाधि में ईश्वर का ज्ञान ही ईश्वर की कृपा के बिना प्रकट नहीं होता है उसका स्वरूप बस्तु का हमें बोध नहीं होता है, बस्तु आपके जेब में रहते हैं, कभी कभी चाबी, और भूल जाते ढूंढते हैं हैं, रहते हैं बाहर। होता होता है कि बस्तु से संबंध हमारा होता हुआ भी, अनिवार्य नहीं है कि हम जान जाएं उसको वस्तु से संबंध ही वस्तु का पता चलता है तो ऐसे ईश्वर और आत्मा का संबंध तो है व्यापक है वो द्रव्य रूप में सदैव साथ है वो लेकिन द्रव्य रूप में साथ होते हुए भी व्यापक होते हुए उससे संबंधित ज्ञान नहीं होता है ज्ञान जो नहीं होता है उस ज्ञान को उत्पन्न करता है ईश्वर अब उसके बाद उसका प्रकाशारा उपदेश प्रवचन सब कुछ कर सकते हैं। अपना व्यवहार बीत वाली होती अनुभूति वो नहीं होगी इसी हाथ में है एक बात यह है और दूसरा बात यह है कि उसके अधिकार में है और किसी का हिस्सा नहीं है उस पर तो जीवात्मा का भी है समझो क्योंकि प्रकृति की नहीं है है तत्व जो नित्य तत्व होते हैं ना वो किसी के नहीं होते होते हैं तो प्रकृति की अपनी सत्ता है इसलिए वो ईश्वर की नहीं है सत्ता से जीवात्मा हम भी हैं अपनी सत्ता से हम भी ईश्वर के नहीं है सत्ता से नहीं है कोई किसी का स्वतंत्र है सब बिना कुछ नहीं कर लेकिन आगे जो होता है कार्य प्रकृति अपने में पड़ी रहेगी भले वो किसी के काम नहीं गुण है वो कभी प्रकट नहीं होंगे उससे नहीं। होने के लिए जितने गुण हैं उसके अंदर वो सभी के सभी प्रकट तभी होंगे जब वो ईश्वर के हाथ में आएगी ईश्वर की हो जाती है रूप से पहले जो भाग है वो ईश्वर का नहीं है लेकिन जहां से रूप संभव है न उसमें कारण भी आ जाएगा एक बार अब क्योंकि पहले कारण आएगा हाथ में तभी तो निर्माण होगा ना तो निर्माण वो है ईश्वर की है केवल नहीं है। ऐसे हम भी ईश्वर के इसीलिए हो जाते हैं हमारे ऊपर ईश्वर का सोता अधिकार हो जाता है क्योंकि अपनी इच्छाएं जो पूरी होती हैं वो ईश्वर से होती है अपने आप में हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी इच्छा को भी प्रकट नहीं कर सकते होती तो है वही से हम उसका आश्रय ले लेते हैं अधीन हो जाते हैं इसके कारण अब हम भी ईश्वर के हैं वो हमारा स्वामी बन जाता है यहीं से जहां से चेतना हमारे रहो तो मारने की जरूरत नहीं है वहां ईश्वर स्वामी नहीं है होगा लेकिन ये व्यवहार में कुछ नहीं कहीं उपयोग नहीं इसका है कि इसके कथन मात्र है मुख्य अधिकार में सब कुछ है और मुक्ति का जो सुख होता है उसका निजी है प्रकृति का भी नहीं है होने तो से क्या होगा अब उसका अपना हो ही गया हो तो अपना होने से अब हो, हम कह ही नहीं सकते हैं उसको को तो मुक्ति चाहिए अर्थात दुखों से पूरा छुटकारा चाहिए उसके लिए अनिवार्य है कि अब वो ईश्वर को जाने विन कहे कि मैं तो ईश्वर को नहीं जानूंगा तो अब यद भी होगा कधन है ना इसके क्रिया करने के जानने के ईश्वर के ही है उसने इसको बना करके इस कारण से वो निषेध नहीं कर सकता है निषेध का अधिकार नहीं है अब इसके पास यही दोष अपराध हो जाता है अब तो जो ईश्वर को गाली दे रहा है या मना भी कर रहा है ना उस मना करने में भी ईश्वर का सामर्थ है ईश्वर के सामर्थ से कर रहा है उसको मैं हाँ। तो अनुभव में होता है ना शुरू अनुभूति हो तब से होगा जीवात्मा होता है पर वहां किसी काम का नहीं है ये दिखते हैं इसका ध्रुप भी नहीं दिखेगा तो कुछ भी नहीं है नहीं जानेगा मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ उठ के चल दो कहीं पर ही है ईश्वर जोड़ता है हमको तो अब उसकी कृपा शुरू हो जाती वहीं से इस स्थिति में अब निषेध करते हैं तो वो मिथ्या है अपराध हो जाता है वो धरना के क्षेत्र में जो व्यक्ति चल रहा है और ईश्वर का कर निषेध करता है अपराध कर रहा है नहीं जाएगा उसको यही लगेगा कि मैं के विरोध होने से वो नहीं इसको छोड़ेगा नहीं सर देखिए इसका उदाहरण आप ले सकते हैं खेत में कोई मजदूर काम करता है भी किसान का है हलवे किसान का है बैलवी किसान का है उसमें जो बीज बोया देता है वो भी किसान का है उसको खाना भी देता है वो भी किसान का है इस स्थिति में दिन भर काम करता है तो उसका उसकी मजदूरी होगी ना बस खेत में से उसका एक भी नहीं होता है यानी वो फसल पर दावा कर ही नहीं सकता है कि ये मेरा है और कुछ भी नहीं हो बीज भी नहीं हो खेत भी बैल भी कहेगा मेरा आधा है उस जो है ना उसमें उसका हिस्सा हो जाता है खेत मात्र होने से आधा आधा करते हैं ना उसको आधा हो जाता है उसका है दूसरी स्थिति में अगर खेत नहीं है तो वैसे ही गया उसके बाद अब बीज भी अपना दे रहा है पानी भी अपना दे रहा है और साधन भी अपना दे रहा है तो इस स्थिति काम कर रहा है मजदूर अब उसका उस फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है वो कह ही नहीं सकता फसल मेरी है उसके इतने होता है मजदूरी ले ले तू अपनी बस इसको नहीं छूना है तुझे नहीं हुआ ना उसका अब यही बात यहां जोड़ दो कि जहा जिससे ये काम कर रहा है शरीर से ये भी इसका से ये काम करता है ये भी इसका नहीं है जिस विषय में काम करता है ये वो भी नहीं है जहां पर रह के पृथ्वी पर कर रहा है ये ये भी इसका नहीं है तो पुरुषार्थ का आपको कितना मिलेगा भाग? ना भी यही है कुछ भी तो नहीं ले सकते है ना तो उसे देखें तो कुछ नहीं बनता है उसका मात्र होगा कर्मों के अनुसार मिला है तो कर्मों के अनुसार जैसे दिन भर मजदूरी करने के बाद को मजदूरी मिल जाती है उस पर उसका अपना अधिकार होता है मजदूरी पर उस पर किसान का नहीं होता ईश्वर के द्वारा जो हमें कर्मों के रूप में शरीर मिलता है यह वैसा नहीं है अधिकार तब भी नहीं होता है ये मिलता है न कि कर्मों के बदले मिलता है ये कर्मों के बदले यदि मिलता तो इस शरीर से हम जो भी कुछ करते या इस जो भी कुछ करते ईश्वर के लिए हम उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग करने पर दंड नहीं होते ना कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है मार नहीं सकता अपने को नष्ट नहीं कर सकता है कोई भी है फिर भी वो तो क्यों देखता है वो अगर उसका अधिकार शरीर है ही हम चाहे कुछ भी कर दे दुकान से आपसे तो दुकानदार क्या करेगा कुछ नहीं आया है लेकिन आप नहीं कर सकते दुरुपयोग इसका अभी भी इसका अधिकार चलता है नहीं दंड देता है वो तो दंड वही दे सकता है जिसकी संपत्ति अभी है वो खराब हो जाती है तो वो अगर वो कुछ कहता है वो उसी उसका मालिक है अभी वो वो वो नहीं कह सकता कहता है वो है है शरीर देने के बाद भी नियंत्रण उसका सारा हमको फिर से कर्मों का देता है। ही देगा ना दूसरा कैसे देगा किससे होता हुआ है उसका अधिकार अभी भी सारा दिया नहीं है उसने समय जाते हैं दंड देता है उसको वही तो, तो दे माना गया है वो तो ऐसे ही मरने पर भी नहीं है हमारा अधिकार कि मर जाए हम अपने आप स्वामी इसका तो नहीं वो अपने हाथ में शरीर उपयोग के लिए मिला हुआ है बस इस पर पूरा अधिकार हमारा फिर भी नहीं होता है जितना हम कर सकते हैं उपयोग उतना ही होता है तो शरीर भी अपना नहीं होता है मात्र अलग चीज है जिसे अभी प्रातः काल स्नान करते हैं तो कष्ट तो तब भी है अलग नहीं है शरीर के लिए ऐसे बहुत संतुलित मात्रा में करना हानिकारक नहीं है देते हैं, तो वो हानिकारक है कम करते हैं तो भी सूखता है तो भी हानिकारक है तो भी होता है कि कुछ सामर्थ बची ही रहती है चीजों में उसके अंतर घो कि स्नान कर लेते हैं तो ठंडते हैं ना उसको तो ये कोई दोष नहीं होगा लेकिन अब इतना स्नान करने अकड़ जाए फिर से बुखार आ जाएगा जब सहन करते हैं तो दोष होगा कम्बल लपेट के सिर पर अपना चलते रहें चारों ओर। जैसे लपेट है कि अनु, आ, अनुरूप अंतर्गत जितना जो सहन किया जाता है उसने ही उतना करना पड़ेगा और कहीं कहीं थोड़ा करना पड़ता है करना पड़ता है कि हम लोभ से इसको बचाना चाहते हैं हमको हटाने के लिए इसकी हानि हमको देखनी पड़ती है एक दिन जैसे भूखा रह गया कोई व्यक्ति उसे शरीर को कुछ नहीं होगा बिगड़ेगा के लिए वहां किया जा सकता है प्रयोग उसमें दोष नहीं होता है पीड़ी, थोड़े थोड़े थोड़े, थोड़े तो तपाया ही जाता है उसको हर चीज को रोटी भी नहीं बनेगी बिना हो जाएगा ये। का कुछ नहीं होगा इसमें तो तपन हो उसमें तो तपन होगा उसकी होना चाहिए कि जिस स्थिति में चल रहे है उससे सुख नीचे नहीं जाए सुख सुरक्षित है उससे अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ कष्ट सहन करने में अपना दोष नहीं है रख करके इसको करना चाहिए पीड़ित इतनी शक्ति करनी चाहिए तो वो भी दोषी होगा क्योंकि इसकी जितनी सामर्थ उभरनी चाहिए ना वो उभारा नहीं उभारा तो, नहीं तो दोष है ही है उसका नहीं हो पा ठीक से हुआ करके ऐसे ही कपड़ा इसको रख दिया बक्से में पाए नहीं नहीं कभी उतना हो गया ना वो तो ऐसे शरीर के अंदर इतनी सामर्थ उद्भुत हो सकती है लेकिन कर नहीं रहे हैं इसको उद्भुत स्वस्थ बना सकते हैं, जानी हैं तो ये दुर्बल ही रह जाएगा दुर्बल रहता है तो कर्म दोष आएगा ये दंड होगा इसका तो उसको ठीक-ठीक हो गया है वही ज्ञान जो हो गया जो पढ़ने से होता है तब हो जाएगा वो ज्ञान नहीं हुआ है इसको पता कैसे चलेगा शास्त्र से मिला के देखना होगा उसको ना दूसरे से संवाद करेगा जाके या तो उस विषय का जो विद्वान है उसी का संवाद या फिर संयम करे नहीं मिलता है तो रहेगी उसकी बिना शास्त्रों के भ्रांति एक अलग वस्तु है ना ज्ञान अलग है उससे ज्ञान चाहिए आप अपना के अनुचित व्यवहार रोक सकते हैं उचित व्यवहार कर सकते हैं वो उपलब्धि नहीं है ना अन से होगी बिना ज्ञान के नहीं होगी जाना नहीं पड़ेगा अब उसका माध्यम केवल हो सकता है सीधे पुस्तकों से करें या जो बोध है उसमें नहीं छूट हो गई साधनों में छूट हो सकती है जो अर्थ है वो आना चाहिए निषेध नहीं है मैं यही तो कह रहा हूँ कि ज्ञान होना चाहिए साधनों का नहीं है यहाँ मुख्यतः। ही चाहिए जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है ना मिलना चाहिए अब इसमें देखने की बात है सरलता फिर किसमें रहेगी बिना शास्त्रों के ज्ञान करने में सरलता है या शास्त्र पूर्वक ज्ञान करने में सरलता है ये फिर सभी को अपना नहीं किया ना ऐसा होता है कहीं कहीं किसी का हो जाता है इस जन्म में उसको बहुत ज्ञान हो रहा है लेकिन पीछे पड़ा हुआ होता है ये तो फिर प्रवचन करेगा कि नहीं दूसरे को रहा है ना उसका दूसरे को तो वो क्यों नहीं दूसरे की सुनेगा और अब होता है दूसरे तो तो की सुननी होगी क्या है फिर आप सुना सकते हैं तो है? अनुभव ही है ना किसी का उसने लिख दिया परीक्षा करो आप बस इतना ही है लेकिन नियम तो इधर ही दूसरे की सुननी होगी आप यदि सुनाते हैं तो आपको भी सुनना है या तो वेद कैसे पड़ेगा ईश्वर की आजाए से अधिक ईश्वर को प्रधान मान के चलते रहे सारा यही होगा कि ईश्वर हमें स्पष्ट होने चाहिए कि ईश्वर को जान लेने के बाद भी व्यक्ति घोषणा कर सकता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं योग नहीं है कि मुझे प्रत्यक्ष हो गया है दूसरे से तो वो बता सकता है कि हाँ मेरा है प्रत्यक्ष हमको पता है। यहां की विद्या पढ़ते है तो बता देते हैं हमने इतना पढ़ा है ऐसे समाधि यदि होती तो बता सकते हैं समाधि मेरी हुई है ईश्वर को जानते हैं ईश्वर के बारे में या नहीं मैं नहीं जानता हूं तो बताता ही आखिर वो भी खुल के नहीं बताता है वहां कारण ही नहीं होगी और दूसरी बात है कि वहां बताना का नहीं जानेगा जितना जानेगा तो इस रूप में कहा जाता है मैं नहीं नहीं जानता के लिए नहीं बताना है बस किसी की नहीं होती योग्यता फिर भी बता देता है मैं इतना हूं मात्र से वो योगी सिद्ध करते हैं वाणी जिसको इसको बोल सकता है वो ये घोषणा कर रहा है मंत्र वेदा